पूर्णमद पूर्ण पूर्णात पूर्ण्य तो पूर्णश पूर्ण मदाय पूर्णमेव्य ओ शांति शांति शांति श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादश अध्याय अड़तालीसवें श्लोक के ऊपर विचार चल रहा है सहजम कर्म कौदेय सदोसम बिना त्यज सर्वारम्बाई दोषेण धोमे ना ये श्वक्य है जब तक अज्ञान अवस्था में है आत्माभाव में नहीं पहुंचा है शरीर भाव में है मुख्य अवस्था में है तो उसको सहज जो कर्म है जन्म के साथ साथ आया हुए जो कर्म है जो ब्राह्मणादि जाति घटित मान वर्ण घटित और आश्रम घटित जो कर्म है उसको नहीं त्यागना चाहिए सहज कर्म कौन सदोषम अपनी इतने भी कर्म दोषयुक्त है कि वो माया का कार्य है त्रिगुणात्मकत्वाद भाष्य में तीनों गुणों का कार्य होता है कर्म त्रिगुण तीनों गुण की अवस्था में कर्म होता है वो माया है त्रिगुणात्म त्रिगुणात्म का माया है उसका कार्य और ये दोष जरूर है उसमें फिर भी त्यागना चाहिए सदोषम अपने होते सर्वारंभाई दोष में कोई भी कार्य करो दोषयुक्त ही है आरम कहते आर भा यहाँ है कर्म कर्म प्रगल है कि या आरम्भ सब कर्म करना है सारे कर्म दोषयुक्त ही है यह नहीं कि अपना कर्म दोषयुक्त दिखता हो दूसरे का धर्म में सुनिष्ठित दिखता हो तो परधर्म भयावह उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए सहजम कर्म जो सहज सात साथ, साथ उत्पन्न हुआ पर जन्म के साथ जो कर्म उत्पन्न हुआ है तत्परण कर उसको त्यागना नहीं चाहिए इतने भी दोष है कर्मों में क्यों दृष्टांत दिया जैसे धूमे नाम जैसे अग्नि जलाने पर धूम होगा ही वहज है साथ साथ होता है अग्नि के साथ धुआं जरूर है इस पर कर्म के साथ दोष जरूर है दोष दोषयुक्त तो होने पर भी कर्म तैयार नहीं चाहिए करना चाहिए जब तक शरीर अभिमान है मैं मनुष्य आदि अभिमान लिए बैठा है मैं अमुक बर्ल का हूं अमुक आसन में हूं ऐसे भावना है तब तक अपने लिए जो कर्म है उसको तैयार करना चाहिए अर्थ हुआ था तो भाष्य भी कहा था सहज हम मैंने सहज जन्माना है वो उत्पन्न जन्म के साथ ही उत्पन्न हुआ जो कर्म है वर्ण घटित आश्रम घटित कर्म है किम तत् कर्म सहज क्या कर्म है एक औदोषों भी जितने भी दोषयुक्त है क्यों त्रिगुणात्मकत्वाद तो कर्म जो है ना तीर्ण गुण रुकते ही तो है। ही होता है वही होता है तीर्ण गुण के कारण क्यों जो भी कार्य करोगे मैंने दोष युक्त ही मिलेगा सर्वारंभ ही दोषे सारे आरंभ जितने भी आरम्भते आरम ही आरंभ जो भी कुछ करोगे जब तक अज्ञान अवस्था में बैठो कुछ करो दोषयुक्त ही है सर्वारम्भ मैंने आरम्भ थे आरंभ कहा जिसको आरंभ किया जाता है वही आरंभ है मैंने यहाँ क्या है आरम्भ सब देख लगा सर्वकर्मा यहाँ कर्म का प्रगढ़ एक तत्पर कहा था एक कैसे आरम्भ जो भी आप आरम्भ करोगे करें कर्म करेंगे स्वधर्मा परधर्मा से चाहे अपना धर्म का आरम्भ करोगे चाहे परधर्म का स्वीकार करके परधर्म का अपनाओगे कर्म तेज सर्वे सबके सब ये चित्र आरम्भ है ही मारे अस्मा त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मकत्व सबके सब, सब त्रिगुणात्मक है ये तीनों गुणों में होते हैं यही हेतु अत्र हेतु त्रिगुणत्मकत्वा तो कहा इसमें हेतु क्या है त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मक तीनों गुणों से बने इससे कर्म त्रिगुणात्मक ही धूमेर दोषेण कैसे धूमे न सह सहजे अग्नि रिवा आवृता कर द्वारा आवृत है सारे आच्छादित है जैसे धूम के द्वारा अग्नि आच्छादित है सहज सात साथ होते तो धूम और अग्नि एक साथ होते तो अग्नि ढक जाती है इसके द्वारा धूम के द्वारा माना अग्नि यदि भवना आदि करना हो चाहे कुछ भी कार्य करना हो तो अग्नि जलाना है तो धूम तो सहन करना पड़ेगा इसलिए अपना ही धर्म श्रेष्ठ होगा उस स्थिति तो दूसरे कर्म का भयावह होगा स्वधर्म याद्राम श्रेणी या परभ्रह्म भय तृत यद होते आए थे सहज से कर्म स्वधर्माक्ष है सहज कर्म स्वधर्म कहा जाता है जिसको क्या कहा जाता है स्वधर्म कोई कर्म को स्वधर्म कहा है सहज कर्म जन्म से साथ साथ आए वह कर्म परित्यागेरा अपने धर्म का परित्याग के द्वारा परधर्म अनुष्ठान है कि पर धर्म अनुष्ठान करने पर भी दोष मुक्त तो हो नहीं सकता अपने कर्म को अपने धर्म को त्याग दिया परधर्म अनुष्ठान कर दिया दूसरे के कर्म का अनुष्ठान किया फिर भी दोषात् नहीं को बोला हुआ है दोषी मुक्त तो होगा ही नहीं क्यों सर्वारंभा ही दोष से धुवे न विवादता कहा हुआ है और भयावश परधर्म कहते दूसरी बात अपने धर्म में भय नहीं होगा अपने कर्म करने पर दूसरे का कर्म, कर्म पर सो का प्रत्यार प्रत्यार प्रत्यार प्रत्यार करने पर भय होगा सौदर्मा का परित्याग पर धर्म का क्रह न तो शक्यते अशेषतः त्यक्तो अज्ञान कर्म अज्ञानी के द्वारा जब तक ज्ञान अवस्था में तब तक सारे कर्म त्यागा नहीं जा सकता क्यों नहीं कष्ट शिक्षण भी जात उदिष्ठित कर्म के बोल के आई पहली तृतीय अध्याय में नहीं देवृत्ता श्रम त्यक्तो कर्माने से यहां भी कहा हुआ है कि तो शरीर में आपोभि तो लिए बैठा हुआ है उसी के द्वारा सारा कर्म त्यागना संभव नहीं है इत्यादि यहां भी कहा तृतीय अध्याय भी कहा है नहीं नई कशिक्षण आदि के द्वारा कहा न चक्य थे अशेषत त्यक्तुम अज्ञान कर्म अज्ञानी के द्वारा संपूर्ण कर्म त्यागना संभव नहीं है यत ऐसा है तस्मात न त्यज इसलिए त्यागना नहीं चाहिए कर्म जो सहज कर्म है सहजर्मा कर्म है जब तक अज्ञान अवस्था में तब तक त्यागना नहीं चाहिए यदि आत्माकार वृत्ति में पहुंच चुके हैं वहां पर कोई धर्म ही नहीं है स्वधर्म न परधर्म कोई धर्म शरीर को लेकर के थे शरीर की उपस्थिति की है वो है। तो वहां नहीं है जब तक वहां नहीं पहुंचता तब तक है, हाँ है। ये कहा हुआ है अब शंका यह है कि अशेषतः त्युम असक्षम कर्म क्या सारे कर्म को त्यागा नहीं जा सकता इसलिए भगवान कहते न कहा हुआ, हुआ, हुआ, हुआ, हुआ है सजम कर्म का सदो शब्द न से कहा भगवान ने क्या संपूर्ण कर्म त्यागना संभव नहीं इसलिए नतेजित शब्द प्रयोग किया भगवान यहां त्यागना नहीं चाहिए कहा हुआ है अथवा अथवा किम्बा अथवा सहजस् कर्म में त्याग दोष होता है अथवा सहजर्मा जो कर्म साथ साथ आए हो जो पर धर्म से युक्त होकर आया हो कर्म का त्याग दोष होता है इसलिए त्याग में नहीं सारे कर्म त्यागना संभव नहीं है इसलिए नब्द का प्रयोग किया है अथवा सहजर्मा जो कर्म है साथ साथ होने वाले कर्म उसको त्यागने पर दोष होता है इसलिए त्यागना नहीं चाहिए क्या कहा या भगवान क्या कहना चाहते हैं इस भाषी को क्या कह गया ये प्रश्न उठा ठीक है संदिग्ध से सयोजन से विचार्यवाद उक्त संदेह प्रयोजन प्रजह देखो भाई विचारियो विचार के योग कौन होगा संदिग्ध हो बिल्कुल ज्ञात हो उसके बारे में विचार नहीं होता सामने प्रकाश है प्रकाश के सामने घट है उसके बारे में विचार नहीं होगा घट जाना जाता है बिल्कुल अज्ञात पदार्थ का भी विचार नहीं होता बिल्कुल अज्ञात है उसका भी विचार नहीं होता ज्ञात का भी नहीं होगा अज्ञात का भी नहीं होगा अज्ञात जैसे कविये के कितने दाँत होते हैं इसके बारे में कोई विचार नहीं करो किसी ने भी जाना नहीं देखा प्रश्न भी नहीं उत्तर भी नहीं उसका तो उसके विषय में प्रश्न नहीं होता बिल्कुल ज्ञात है सामने घड़ा है प्रकाश भी है तो उस विषय में विचार नहीं होगा प्रमाण सिद्ध है प्रत्यक्ष सिद्ध क्या विचार करना क्या कहे जाना जाता है ज्ञात है ना तो ज्ञात विषय में प्रश्न होगा ना संदिग्ध के no, अज्ञात में होगा, होगा। सामान्य ज्ञान हो विशेष अज्ञान हो उसी में प्रश्न होता है उत्तर भी उसी होता है सामान्य ज्ञान हो विशेष अज्ञान हो जहां वो संदिग्ध अवस्था में है क्या है ये यहाँ प्रश्न ये कर रहे हैं संदिग्ध से संदेह युक्त हो और सप्रयोजन से उसके प्रयोजन भी हो परिणाम भी आने वाला हो विचार उसी के विषय में विचार होता है संदेह तो हो प्रयोजन वाला भी हो कैसा हो ऐसे ऐसे वस्तु के विचार किया जाता है उक्त संदेह पूर्वाधि संदेह करने क्या कर दिया किम तत्म असक्यम इतना तेज्य कहा सारे कर्म त्याग नहीं कर सकते इसलिए त्याग नहीं चाहिए कहा हुआ है अथवा किम बार कर्म त्याग दोषे यही शंका है इसको पूर्वाधिक विचारी त्या, है ये विचार करने की बात है ठीक है संस्य सयोजन से विचार संदेह युक्त होता हो और से भी युक्त होता प्रयोजन सहित होता हो निष्फल नहीं होता सफल होता हो जिसका विचार से कोई विचार होता है इसलिए उक्त संदेह पूर्वाजित शंका कर से, प्रयोजन क्षति सिद्धांती प्रयोजन पूछते हैं क्या लेना इसे ये जो तुम प्रश्न कर रहे हो इसे क्या मिलेगा ये सिद्धांत प्रश्न करना चाहते है, कहते हैं किंच है सिद्धांत ने कहा इससे क्या होगा भाई ये प्रश्न से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा क्या सारे कर्म त्यागा नहीं जा सकता इसे नजेत करके भगवान ने कहा हो सहजम कर्म कौन दे सद सब में नजेत है अथवा सहज कर्म का त्याग पर दोष होता है इसे नतेज कहा ये पूछ रहे हो तुम तो, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा सिद्धांत पूछ रहे किन चाहता अतः क्यों इससे क्या होगा तो पूर्वादि कहेगा ता यदि ताबत अपने प्रश्न जो तो किया संदेह किया था उसी विषय में यदि ताबत अशेषता त्य तुम असख्यम न्याज्यम यदि यदि संपूर्ण कर्म का त्यागा नहीं जा सकता इसलिए नत्याजम ये कहना ये तो हो त्यागना नहीं चाहिए कहा हो सहजम कर्म कौन तेज सदो सब नजत कहा हुआ है यदि सारे कर्म का त्यागना संभव नहीं है इसे न करके भगवान ने कहा हो तो और सहजम कर्म एवं तरी अशेषत त्यागुड़ेगा जा त्याजम सहजम कर्म सहज कर्म को त्यागना नहीं चाहिए अशेषत संपूर्ण त्याग नहीं जा सकता इसलिए त्यागना नहीं चाहिए कहाँ हो एवं तरी तब तो ये गुण हो जाएगा क्या हो जाए गुण बनेगा पूर्व बोल रहा है क्या गुण बनेगा जो अशक्य को भी शक्य कर दिया उसने त्याग दिया त्याग आने जा सकता उसको भी त्याग प्रशंसा होगी उसकी इस विचार से ये पूर्व पक्ष अपने प्रश्नों के विस्तार कर रहा है यदि ताबद अशेषता तत्व अशक्यम न तेहज्यम सहजम कर्मा यही ऐसा हो संपूर्ण पर त्यागा नहीं जा सकता अशेष रूप से त्यागा नहीं जा सकता तो सहज कर्म अरे साथ साथ आया वो जो बर्थन घर भीत कर है वहां एवं तरह ही अशेष त्याग है गुण एवं स्या सिद्धम यही अर्थ आएगा सब गुण त्याग देने पर गुण हो जाएगा दोष नहीं आएगा तो अशक्य को भी हो गया सहज कर्म को त्यागा नहीं जा सकता ऐसा भी त्याग दिया तो गुण हो, गुण हो गया यही हो सिद्ध होता है हमारे प्रश्न का तात्पर्य यही है पूर्व विस्तार करता है का कहते सत्यमय ठीक है गुण तो होगा संपूर्ण त्याग सके जो त्याग्रह नहीं चाहिए कहा हुआ इसको त्याग सके गुण ही होगा सत्यमय पर अशेषतः त्याग देते ठीक तो है त्याग सके तो ठीक है संपूर्ण त्याग्रह संभव नहीं है अज्ञान अवस्था में संपूर्ण त्यागना संभव नहीं है ये भगवान अच्छा तो है यदि त्याग सके तो आत्मभाव गए त्याग नहीं जा सकता त्याग सभी भाव में है ऐसे त्यागेगा अच्छा तो है त्याग ना किंतु त्याग नहीं जा सकता ये उत्तर है सत्यम आपका प्रश्न ठीक है मारे अशेषत संपूर्ण कर्म का त्याग नहीं हो सकता सहज कर्म का तो, तो तब तो एवं गुण त्यागुण सद इत्यादि संज्ञा है तब तो गुण ही माना जाएगा उसको संपूर्ण त्याग कर सिद्धार्थ सत्यम ठीक है गुण तो होता यदि संपूर्ण त्याग सके तो ऐसे तो ऐसा त्याग है संपूर्ण का त्याग संभव ही नहीं है त्याग हो ही नहीं सकता जब तक शरीर में आत्मबुद्धि ले बैठा हुआ है संपूर्ण कर्म का त्याग होना संभव ही नहीं संका है चेत ऐसा सिद्धांत की ओर से शंका उठाए तो कुरबाद बोलता है किम क्या नित्य प्रचलित प्रचलितात्म का पुरुष ये जो पुरुष बने आत्मा क्या नित्य चलायमान है इसलिए कर्म का त्याग नहीं कर सकता कुछ न किसी के बिना रह नहीं सकता नित्य नृत्य प्रचलित आत्म का पुरुष पुरुष जो आत्मा जो शास्त्र पुरुष कहा जाता है जीवात्मा आदि जो भी है क्या नित्य प्रचलित स्वरूप है चलायमान स्वरूप है आत्मा का कुछ किए बिना रह नहीं सकता चंचल स्वभाव है क्या आत्मा का जैसे दृष्टांत कैसे चलाईमान दृष्टांत दे रहा है यथा सांख्या में जैसे सांख्यो के गुण होता है नित्य प्रचलित रूप कैसे बदलते रहते बदलते रहते एक स्थिति में नहीं रहते वो जैसे सांख्यो के गुण है त्रिगुण तीर, है बदलते रहते हैं नित्य प्रचलित स्वरूप है कैसे ठीक इसी प्रकार यदि पुरुष पर आत्मा नित्य प्रचलित है क्या इसलिए कर्म किए बिना इससे रहा नहीं जाता इसलिए भगवान ने कहा सहज हम कर्म कौन दे सदेश कर्म करने है तो अपने कर्म करो कहा यह अर्थ आ जाएगा तो पूर्वाजी यह कुछ रहा था सिद्धांत कहा था ठीक तो है कर्म संपूर्ण कर्म त्याग से सके अच्छी बात है गुण है किंतु तो त्याग नहीं जा सकता तो पूर्वादी कहा किम नित्य प्रचलितात्म का पुरुष है आत्मा जो है नित्य प्रचलित स्वरूप है क्या जो चलाएमार होगा तो कुछ ना कुछ करेगा कह कि बना रह नहीं सकता जैसे सांख्यों का कूड़ा नित्य प्रचलित स्वरूप में परिणाम बदलते रहते उनके ऐसा है क्या कि अथवा बौद्ध तो पथ के अनुसार बौद्ध तो पथ में आत्मा को नहीं मानते एक विज्ञान होता है उनके यहां विज्ञान वो विज्ञान बाहर बाहर भी विषय वही पनता है विषय वही पनता है दोनों एक ही विज्ञान होता है विज्ञान क्षणिक है क्षणिक विज्ञान बताओ है उनके यहाँ जो विज्ञानवादी बौद्ध हो के सत्ता नहीं मानते शून्यवादी तो विज्ञान को भी नहीं मानते हैं एक क्षणिक विज्ञान है माना उत्पन्न विनाशी बस उत्पन्न होना विनाश होना उत्पन्न होना जैसे दीप का शिखा धार चलती रहती है ऊपर से कटती रहती है किंतु सादृश्य वैसे लगता है वही दीप दीपक ही लगता है गंगा धारा बढ़ रही आगे किंतु हमें लगता है वही गंगा जी है ये, वो गंगा जी उस प्रात काल वाले नीचे पहुंच गए किंतु यही गंगा जी ऐसे होता है सादृश्य के कारण किसका कारण सादृश्य के कारण ऐसा होता है वही विज्ञान लगता है किंतु वो विज्ञान होता नहीं नष्ट होता रहता है और उसी काल में स्वरूप पैदा होगा उसी काल में विषयाकार होगा उसी काल पर नाश भी होगा ऐसी भावना उनकी है तो वहां कैसा है वस्तु क्रिया वस्तु में हो रही क्रिया किसको हो पुरुष में नहीं है कारक में नहीं क्रिया में होती, होती है और क्या विश्व में क्रिया होती है, एक है। या तो सांख्यों की तरह आत्मा है कैसा, जैसे नित्य प्रचलित स्वरूप होता है, सांख्यों का गुण त्रिगोण इस प्रकार आत्मा नित्य प्रचलित स्वरूप है इसलिए कुछ न किए बिना रह नहीं रह सकता तो सहज कर्म को करने के लिए भगवान ने कहा होगा कहा अथवा किंबा क्रियव कारकम क्रिया को ही कारक मानते हैं बौद्ध लोग क्या मानते हैं क्रिया कोई कारक, क्रिया कोई कारक।, कारक नहीं होने के आत्मा नहीं है क्रिया कोई कारक मानते हैं क्रियव कारकम यथा बौद्धाराम जैसे बौद्धों के पांच विभाग में संसार के पदार्थों का विवेचन किया बौद्धों ने आत्मा नहीं है पांच विभाग है विषयों का पांच विभाग रूप पांच कंद बोलते हो विभाग भिन्न भिन्न एक समूह है भिन्न भिन्न है रूप है, विज्ञान है वेदना है संज्ञा है संस्कार है पांच है मारे जो वेदांति नाम रूप करके जो आकार को रूप मानते वो भी रूप मानते उसको आकार रूप अंश में आ जाता है और एक विज्ञान जो जानकारी होती है ये लो पिताजी रूप की जानकारी होती है वो विज्ञान विज्ञान है वो और एक वेदना सुख दुख आदि का अनुभूत होता है वेदना और एक, एक संस्कार जब पहले पहले वाले के संस्कार से आगे वाले वाले भाषते हैं वस्तु नहीं होता वर्तमान में जो भाष रहा है उसको पूर्व संस्कार पूर्व ऐसे देखा था इसलिए ऐसा हुआ उसका कैसा उसके पूर्व वाला संस्कार वो संस्कार ही मानते रहते हैं विषय वस्तु होता ही नहीं है सर्वम क्षणिकम सर्वम शून्यम कोई वस्तु है ही नहीं वहां तो संस्कार के बल पर पूर्व पूर्व संस्कार उत्तर उत्तर संस्कार का कारण बनता है उत्तर उत्तर में जो हम विषय का अनुभव करते हैं पूर्व पूर्व संस्कार काम करता है किंतु विषय नहीं होता माने अभी वर्तमान में देख रहा है यह भ्रांति है यह भ्रांति कैसी हो पहले वाले से पहले वाले का संस्कार है वो विज्ञान में संस्कार रहेगा बोलते हैं और वो कैसा उसके पहले वाले भ्रांति ऐसे चलते रहते हैं तो पांच क्रियारूप होते हैं यहां ये परिवर्तन वाले पांच होते हैं रूप रूपस विज्ञान वेदनाथ संज्ञा संस्कार संज्ञा वाले नाम होगा जैसे वेदाति नाम रूप बोलते हैं ना उनके अभिनाम घटापटा इत्यादि नाम और रूप मैंने आकार जब संसार के विशेष में आकार हैं तो रूपस्कंद विज्ञान स्कंध विज्ञान में जानकारी और वेदना माने सुख आदि का अनुभव वो भी संस्कार के ऊपर वास्तव तो में अनुभव नहीं है सुख दुःख होते ही नहीं है ही नहीं क्या वर् है पहले ऐसे भाषा फिर उसके संस्कार जहां भाषता ऐसे चलता रहेगा और संज्ञा माने ना ये पांच कंध होते हैं माने पांच तरह से विभाग मानते हैं सारे संसार के विषयों को पांच विभाग जो मानते हैं लोग कंध शब्द से बोलते हैं वो समूह है पांच समूह है उसमें कोई कर्ता नहीं है आत्मा नहीं मानते वो अथवा ये आत्मा जो जो कर्म करो करके कहा गया जो आत्मा है कर्म करने के कहा बौद्धों के स्क के समान है अथवा गुणों के सांखों के गुणों के समान है सांख्य के गुण में परिणाम होता रहता है इस प्रकार आत्मा क्या प्रचलित स्वरूप है चलायमान स्वरूप है कुछ के बिना रहने नहीं जाता पुरुष ऐसा है इसलिए अपने सहज कर्म को त्यागे करके भगवान कह रहे ऐसी बात है अथवा बौद्धों के जो पास का होता वहां पुरुष नहीं है केवल इन्हीं की धारा चलती रहती है वही विज्ञान आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान दो प्रकार के विज्ञान की धारा होती है उनके यहाँ एक भीतर अहम अहम हो रहा विज्ञान में हो रहा हो रहा आत्मा में अहम नहीं होता आत्मा आई नहीं हम हम इसको कहते हैं आलय विज्ञान और एक इदम इधम इधम बाहर हो रहा है पुस्तक में इत्यादि जो हो रहा है इसको कहते हैं प्रवृत्ति विज्ञान विज्ञान दो रूप धारण करता है आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान बौद्धों की ऐसा है मानी वो विज्ञानवादी बौद्धों के शून्यवादी तो वो भी नहीं है विज्ञान भी नहीं है तो विज्ञानवादी बौद्धों का दो प्रकार के विज्ञान होता है एक ही विज्ञान दो रूप धारण करता है एक भीतर अहम अहम के रूप में चल रहा है एक बाहर इधम इदम के रूप में चल रहा है तो इधर माने विषयों को लेकर के विषय भी आभास है ही नहीं भ्रांति है और विज्ञान भी, भी भ्रांति है सब भ्रांति विज्ञान में कल्पित मानते हैं सारे को तो ये पुरुष माने आत्मा क्या दो प्रकार जैसे सांख्यों के गुणों के समान प्रतिलिपि प्रचलित स्वरूप है इसलिए ये माने कर्म किए बिना रहा नहीं जस्ता इससे इसलिए सहज कर्मों को करने के बहुं बहुं करके बोल रहे हैं अथवा बौद्धों की जो क्रिया है वहां कारक नहीं है सांख्यों का तो कारक है किंतु वह क्रिया है बौद्धों के किम क्रिया एवं कारकम अथवा क्रिया ही कारक है कैसे तो दृष्टांत इसमें यथा बौद्धाराम जैसे बौद्धों के यहाँ पंच स्कंध पांच स्कंध होते हैं पांच समूह होते हैं विषयों का क्रियाओं का पांच विषय होते हैं क्षण प्रध्वंश प्रत्यक्षण उसी क्षण नाश होना होता उत्पत्ति विनाश एक ही काल पर मानने वाले हैं क्षण क्षण प्रध्वंशी पांच स्कंद हैं तो स्कंद क्या है तो तीघा में बता देंगे रूप और विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार ये पांच होते हैं पांच पांच भाव में विषयों को बांटा हुआ होता होगा उनका विषय ही आत्मा नहीं होता वहां विज्ञान दो रूप धारण करता है ज्ञान रूप में भी है विषय रूप में वो होता विज्ञान क्षणित विज्ञान वे दोनों प्रकार से है सांसों गुणों को समान आत्मा को मानो प्रचलित प्रचलित स्वरूप है कैसा है जैसे सांख्य तो गुण नित्य प्रचलित है अथवा वो तो कारक में आ गए अथवा क्रिया रूप है आत्मा जैसे बौद्ध क्रिया नित्य प्रचलित है होते रहे प्रत्यक्षण हो रहा है कैसे हो रहा है प्रत्यक्षण उत्पत्ति विनाश चल रही है रूपाधि जो पांच कम होगा उसके समान आत्मा है क्या है था भी दोनों प्रकार कैसे भी लो चाहे सांख्योग इस तरीके से लो चाहे बौद्ध तरीके से आत्मा लो कर्म हो अष्टता हो कर्म के अशेष त्याग नहीं हो सकता इसलिए सहजम कर्म कौन तेन सदोष हो चाहिए ऐसा कहा भगवान ने क्या कर्म का कर त्याग किसी प्रकार के संपूर्ण कर्म का नहीं हो सकता इसलिए सहज कर्म का कर त्याग नहीं करना चाहिए कहना है भगवान का यह सहजम कर्म कौन तेन सदोष तेजकार क्या अर्था तृतीय भी पक्ष एक नैयायुकों का पक्ष है वैशेष का पक्ष बताए दो पक्ष से हो गया सांख्य के समान अथवा बौद्धों के समान बौद्धों के विषयों के समान क्षण प्रध्वशी होना अथवा सांख्यों के समान माने गुणों के समान प्रतिलिप्त प्रतिलिप्त रूप है ये लेकर के दो पक्ष तृतीय पक्ष होता है काणारो का वो मानते हैं जब कुछ करता है तो आत्मा करता बनता है जब नहीं करता निष्क्रिय सक्रिय निष्क्रिय आत्मा की दो अवस्था मानते हैं ये आत्मा को तो मानते ही नहीं आई वो कणारैसे जाने किंतु सक्रिय निष्क्रिय दो रूप मानते हैं हमेशा सक्रिय भी नहीं है जब कोई काम करेगा जब सक्रिय हो कर्ता बन गया क्रियाशील हो गया नहीं करता है तो निष्क्रिय रहेगा उस काल में दो रूप मानते हैं अच्छा तृतीय पक्ष हो दो पक्ष तो हो गया बौद्धों के समान अथवा सांख्यों के समान आत्मा क्या नित्य प्रचलित है बौद्धों में क्रिया को लेकर के नित्य प्रचलित और सांख्यों में कर्ता को लेकर के जैसे गुण नित्य प्रचलित है ऐसा अच्छा तृतीयों की यदा करोती तदा सक्रिय वस्तु वस्तु बने जो आत्मा है विज्ञान है आत्मा है वह जब करता है कुछ घट करता बनाता है कुछ करता है कुछ कार्य करता है तथा तो सक्रिय वो वस्तु सक्रिय होता है आत्मा वस्तु ऐसी मान्यता उनकी है और यदा न करो थी जो कार्य करता नहीं है तथा तो निष्क्रिय वस्तु तदेव वही वस्तु जो सक्रिय हुआ था पहले जो कुछ करने से सक्रिय बना था तदेव उन्हें वही वस्तु जो कार्य नहीं करता कोई कार्य नहीं करता निष्क्रिय हो जाता है आत्मवस्तु ऐसा दोनों रूप मानते वो सक्रिय निष्क्रिय दो अवस्था आत्मा की कुछ करता है तो सक्रिय है क्रिया के सहित है वो नहीं करता है तो निष्क्रिया क्रिया चली गई जिसके दो रूप मानते हैं आत्मा के अवस्था भेद से आत्मा के दो भेद से जब ऐसी स्थिति हो मैंने कानादों के मत से हम चलते हैं कि जब कुछ करता है तो सक्रिय हो जाएगा आत्मा क्रियाशील होगा इसलिए क्रियाशील अवस्था में सारे कर्म करने का होगा सहजम कर्म कौनते हैं सदोश हम बढ़ते कर्म होगा पक्ष में कर जाएगा अच्छा तद सक्षम कर्म अशेष तत्व जब निष्क्रिय अवस्था में आत्मा पहुंचेगा कहां पहुंचेगा कुछ क्रिया नहीं कर रहा है निष्क्रिय हो गया तो उस काल में संपूर्ण कर्म का त्याग लगा सकता है सांख्य मत के आधार पर बौद्ध मत के आधार पर संपूर्ण त्याग में संभव नहीं हो रहा था क्यों सांख्य मत में गुण मानी प्रचलित स्वरूप है उसी प्रकार आत्मा प्रचलित स्वरूप है तो कुछ किए बिना रह नहीं सकता कर्म त्याग संभव नहीं है बौद्ध मध्यपूर्ण वंश में विषय जो है पंचस्कम के रूप में है वो प्रचलित है नित्य प्रचलित स्वरूप है वो बदलते रहते हैं चलते रहते हैं इसलिए आत्मा भी उसी प्रकार मानेंगे तो कर्म करता रहेगा कोई कर्म त्याग नहीं सकता ये नैयाज्य वैशेषिक पक्ष में तत्र एवं स्थिति वन पर जब कुछ करता है तो आत्मा को सक्रिय मानते हैं जब कुछ नहीं करता है तो निष्क्रिय मानते जो निष्क्रिय अवस्था में जाए पहुंचेगा आत्मा कुछ करेगा नहीं सर सक्यम कर्मशेष तुम उस पक्ष में काणादों के पक्ष में संपूर्ण कर्म का त्यागा जा सकता है पूर्व पक्ष बोल रहा है आत्मा में संपूर्ण कर्म का कर त्याग त्यागा जा सकता स्क्रिप इसके, इसके पक्ष में जाने पर अयम तो अयम तो अश्विन तृतीय पक्ष विशेष ये एक विशेषता है तृतीय पक्ष में मेरे काणादों के पक्ष में किस पक्ष में मेरे वैसेखिक और सांख्यों के पक्ष में नहीं काणादों के पक्ष में अयम तो अस्मिन् तृतीय पक्षे ये विशेष तो विशेष है यह विशेष है क्या इस तृतीय पक्ष मैंने कारणालों के पक्ष है विशेष हो नित्य प्रचलित ये जो वस्तु वस्तु नित्य प्रचलित स्वभाव नहीं है कभी कभी प्रचलित होता है कभी भी जिसक्री अवस्था अप्रचलित रहता है वहां तो दोनों को दृष्टांत दो दिया था वो तो नित्य प्रचलित वाला था इस पक्ष में तो विशेष क्या विशेष का नित्य प्रतिनिधन वस्तु होता है आपकी क्रिया ही कारक भी नहीं कारक भिन्न है क्रिया भिन्न है क्या है आ, जैसे बोड़ी बोड़ी। इस क्रिया ही कारक है सांख्य मत में कारक भिन्न क्रिया नहीं दिखाए वहां ऐसा भी नहीं किमतर ही पूर्वाज फिर सिद्धांत फिर क्या है सिद्धांत है किमतरी काने वाला सिद्धांत पूछा फिर क्या है ये व्यवस्थित द्रव्य एक आत्म आत्मद्रव्य व्यवस्थित द्रव्य है वह अविद्यमान जो क्रिया थी पहले निर्विशेष अवस्था में क्रिया नहीं थी अविद्यमान थे कैसे क्रिया थे वह विद्यमान नहीं थे जब आत्मा कुछ कर नहीं रहा था निष्क्रिय अवस्था में था तो क्रिया कैसे थे अविद्यमान थे तो व्यवस्थित द्रव्य आत्मदस्तु वस्तु का जो घटना बढ़ना नहीं हो रहा था व्यवस्थित है सक्रिय और जिसक्रिय दो अवस्था होती रहती उसके कहा था अविद्यमान क्रिया उत्पत्त थे तो क्रिया होती। में में। तो जो अविद्यमान क्रिया की उत्पत्ति होती है किसमें निष्क्रिय वस्तु में जो व्यवस्थित जो वस्तु है एक आत्मवस्तु व्यवस्थित है उसमें क्रिया उत्पन्न हो गई अविद्यमान क्रिया जो नहीं थी जो क्रिया पहले निर्विशेष अवस्था में नहीं थी निष्क्रिय अवस्था में वो क्रिया पैदा हो गई और विद्यमान आज विनश्य ऐसे मानते हैं अविद्यमान क्रिया की उत्पत्ति होती है और विद्यमान के नाश हो जाता है क्रिया आती है तो नष्ट हो जाती है विद्यमान की उत्पत्ति और का नाश कौन मानदे कारण किसपे आत्मा में उत्पत्ति विनाश किसकी क्रिया की अविद्यमान क्रिया आत्मा व्यवस्थित द्रव्य है व्यवस्थित वस्तु है उसमें अविद्यमान क्रिया की उत्पत्ति विद्यमान क्रिया का नाश ऐसा ऐसा मानते हैं कहा ठीक ऐसे देखना होगा तथा आद्यम अनुद्या फलम दर्शे दो पक्ष में संदेह किया था पूर्वाधि किम अशेषता त्यक्तुम असक्यम कर्म इति नत्यज तेज यही था पहले पक्ष ये है संपूर्ण कर्म का त्याग होना संभव नहीं है इसलिए न करके कहा, कहा भगवान ने कहा सहजम कर्म कौन दे सदोष न तेजत न तेजत का ये अर्थ किया संपूर्ण कर्म त्याग प्रथम पक्ष है ये द्वितीय पक्ष है अथवा सहज कर्म का त्याग नंबर दोष होता द्वितीय पक्ष है पहले प्रथम पक्ष को न तेज होगा तथा अद्यम अनुदेय पहले वाला अनुवाद करेंगे अशेषत त्यक तुम असक्यम कर्म यह पहला पक्ष है फलम दर्शाई थी फल दिखाते हैं फल है पहले अनुवाद कर दिया ये भगवान ने कहा सिद्धांत पूछा किससे होगा ये सब विचार करने से कहा यदि ताबत ये यदि पूर्वाधि बोल यदि ताबत अशेषत त्यक तुम इति यदि संपूर्ण त्यागा नहीं जाता था तो, तो अशक्य ब त्याज्यम सहजम कर्म इसलिए संपूर्ण कर्म त्यागना संभव नहीं सहज कर्म को त्यागना नहीं चाहिए कहा हो तो एवं तरी अशेष त्याग में तब तो संपूर्ण कर्म त्याग पर गुण ही हो जाएगा जो त्याग असंभव को भी त्याग दिया संभव क्या होगा गुण हो जाएगा ये कहा था इसी का अर्थ आगे अशक्य अनुष्ठान से गुणत्व प्रसिद्ध जो अशक्य विषय होगा ना उसके जो अनुष्ठान कर सकता हो उसको गुण शब्द सुबह प्रसिद्ध है लोग पे hmm. ओ इसने तो ऐसा काम कर दिया अशक्य को शक्य कर दिया असक्य जो विषय होगा उसको भी जो अनुष्ठान कोई करता हो उसे तो गुण माना जाता है hmm. संपूर्ण hmm. करना त्यागना संभव नहीं था यदि त्याग देता हो तो गुण हो जाएगा यही आता है प्रसिद्धम भी मानी इस बात प्रसिद्ध प्रसिद्ध है प्रसिद्द। महोदधि अगस्त्य चुल्लु की कृत्यो गुणोत्तम समुद्र को अगस्त ऋषि ने एक बार चुल्लू की बोलते हैं इसको इतना बनाकर के पी लिया था तो उनकी प्रशंसा हो गई गुण माना गया क्या हुआ अशक्य कर्म था कौन महोदय थे समुद्र पीना और छोटा थोड़े से बना के पी लिया चुल्लू की उनके हाथ में इतना बड़ा हाथ समुद्र इतना चुल्लू वाला हो गया इसको चुल्लू बोलते इतनी जट की कृपा यह तो गुण है ना अगस्त की गुण हो गई सिद्धि हो गई इसको लेकर गुण मैंने अशक्य को शक्य करना तो गुण होता है यदि सारा कर्म त्यागना संभव नहीं उस कर्म को त्यागता हो तो गुण ही होगा ये पूर्वाजी ने कहा एवं तरी त्यागी एवं तरी अशेष त्यागुणा मैंने संपूर्ण कर्म त्यागा नहीं जा सकता स्थिति में, में। यदि त्यागता हो तो गुण ही है यही कहा हुआ है सिद्ध भगवती यह सिद्ध होगा कहा ठीक है कहते हैं अशेष कर्म त्याग से गुणवत्व सिद्धांत बोलते भाई संपूर्ण कर्म का कर त्याग गुण तो है त्याग सके तो गुण है अशेषता कर्म त्याग से गुणवत्ते गुणवान होने पर भी गुणशाली है गुण है होने पर प्रागुक्त न्याय ना पहले कहा हुआ था नई का शिक्षण कर्म के कर नहीं देता है सक्यो तो कर्म विशेष तो इत्यादि कहा हुआ है पहले गीता में पूर्व में कहा प्रागुप्त पहले गए कहे गए तरीके से क्या तरीके है नई कश्चित क्षण भी आदि कहा हुआ है प्रागुत्व तो न्याय है ना युक्ति पहले कहेगी युक्ति के द्वारा तद अयोगात अशेष कर्म त्याग अयोगात अशेष कर्म का त्याग होना संभव नहीं है तद होने अशेष कर्म त्याग है, यही है अयोगात अशक्य अनुष्ठान का संपूर्ण कर्म का त्याग का अनुष्ठान करना अशक्य है संभव नहीं है त्याग से तो गुण है ठीक है फिर भी त्यागा नहीं जा सकता यही यही कार्रवाई थी संगत है सिद्धांत ही है ये शंका क्योंकि सिद्धांत की सत्यम है सत्य ठीक है त्याग सके तो किंतु एवं सत्यम एवं ठीक है आपने जैसा कहा अशक्य को सक्य कर सके तो बहुत बड़ी गुनाह कहा ठीक है तो अशेष त्याग एवं उपद्ध थे संपूर्ण का त्याग हो ही नहीं सकता इसी ऐसा सिद्धांत की से शंका उठाए तो पूरे बोलेगा ठीक है चौदह में विवरण आद्यम विभाजित है प्रश्न कोई ही विस्तार कर व्याख्या करता हुआ पहले वाला पक्ष का विभाजन कर पहले वाला पक्ष क्या है अशेषता त्यकोम कर्म यही है क्या यह संपूर्ण कर्म का त्यागना संभव नहीं है इसलिए न तेजित कहा भगवान ने ये पहला पक्ष है उसी को विवाह करता है कहा किम विवाह क्या है कि विक्त प्रचलित पुरुष ये था, था क्या ये जो आत्मा है पुरुष शब्द कहा गया कि नित्य प्रचलित स्वरूप है चलायेमान है नित्य परिवर्तन स्वरूप है जैसे सांख्यो का गुण इसलिए उसको कर्म किए बना रहा नहीं जा सकेगा इसलिए कर्म होता है कर्म होता है तो कम कम से कम सहज कर्म को करो कहना चाहते हैं अथवा बौद्धों के क्रिया के समान है आत्मा नित्य प्रचलित रूप है क्रिया बदलते रहते हैं बौद्धों के पांच कंधे पांचों बदलते हैं रूप बदलता है विज्ञान बदलता है संज्ञा बदल जाती है वेदना बदलती है संस्कार बदलता है पांचों बदलते रहते हैं ठीक इस प्रकार आत्मा है बदलने वाला है इसलिए कर्म त्याग रह जा सकता इसलिए कर्म करना है ये इत्यादि सत्वाधि गुण जैसे सांख्यों में सत्वादि गुण है सत्वगुण रजुगुण तमुगुण नित्य प्रचलित स्वभाव है चलाईमान है ठीक नहीं रह सकते आप नित्य प्रचलित तत्व ना आत्मा भी उस प्रकार नित्य प्रचलित मान करके होने से अशेष तेरह न कर्म त्याग तुम सक्षम इसलिए उस आत्म के द्वारा प्रचलित स्वरूप कर्म त्याग संपूर्ण कर्म त्यागना संभव नहीं है ऐसा हो त्यक तुम सकम नापि अथवा बौद्धों के यहां जो पांच स्कंद माने जाते हैं क्रिया कोई कारक मानते हो कारक अतिरिक्त नहीं मानते जैसे रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संज्ञान ये पांच नाम है बौद्धों के यहां रूप रूपस्कंद विज्ञान स्कंध वेदनास्कंद संज्ञास्कंद संस्कार संग संज्ञा है नाम है इनके पांच समूह में वस्तु होता है उनके उसको जानने वाला आत्मा नहीं होता विज्ञान दो रूप धारण करता रहता है दो दौरूपर हो रहा है विज्ञान ये वहां विज्ञानवादी बहुत क्या है पांच स्ध विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संज्ञा नाम है इनके इन नाम वाले का क्षण प्रध्वंशी नाम प्रत्यक्षण नष्ट होते रहते हैं फिर उत्पन्न होते रहते हैं जैसे दीप की शिका नाश भी हो रही है उत्पन्न नीचे से उत्पन्न हो रही है ऊपर से कटती जा रही है इस प्रकार नष्ट भी होते हैं उत्पन्न भी होते हैं क्षण प्रध्वंशी जैसे दीप की शिका है न एक एक करके कट रही है ऊपर से और नीचे से नए नए निकल रही है ऐसे तो तो होते होते दीपक समाप्त तो हो जाता है जलते जलते ऊपर से कट रही है ठीक इस प्रकार मानते वस्तु को पांच कंधा ऐसे ही है वाले रूप विज्ञान भेद संज्ञा संस्कारक संज्ञान क्षण प्रद्वंसी प्रत्यक्षण नष्ट होने वाली स्कंध है पांच स्कंदान स्कंधों के समान कंध मान समूह पांच का समूह है उनका क्रियाकारक भेदाभाव क्रियाकारक भेद है ही नहीं कारक से जो आत्मा ने क्रियात्म कारक जो आत्मा ही क्रिया है यहां केवल कारक और क्रिया में भेद नहीं हो गया एक ही वस्तु मानते हैं क्रिया ही मानते हैं कारक नहीं तो क्रियाकारक भेद बहुतों के है ही नहीं इसी प्रकार यहां क्रिया रूप आत्मा एक ही है तो सक्रिय, क्रिया रूप तो होती रहेगी एक कहना है क्रिया क्रियात्म तो युक्त कर्म अशेषत त्यक्तुम सत्यम तो कर्म अशेष त्यक्तुम सक्यम न सक्यम होना पड़ेगा न चर न कर्म त्यक तुम सत्यम यहां से था ना। तो न वहां से है सारे कर्म त्यागना संभव नहीं है वह स्वभाव भंगा यदि दोनों स्थिति में क्या होगा अगर वो आत्मा नित्य प्रचलित स्वभाव है सांख्य मत के आधार पर लेंगे सांख्यिक गुण आधार पर तो क्या होगा स्वभाव भंग हो जाएगा नित्य प्रचलित का फिर क्या होगा रोकना प्रचलित का अभाव करना त्यागना अपना स्वभाव का भंग होगा नाश होगा अथवा बौद्धों की क्रिया रूप मानेगा आपको बौद्ध की क्रिया के समान पंचस्क्र के समान मानेंगे तब भी उनका क्या नित्य प्रचलित रूप है वो कैसे है तो आत्मा नित्य प्रचलित है उसको रोकना तो फिर स्वभाव बन ही वहां दोनों स्थिति में स्वभाव भंगई प्रसन्न है वैथ था भी कहा तो वैथ था भी कर्म हो अशेष त्यागो कहा संपूर्ण कर्म का त्याग होना संभव नहीं है अरे पक्ष जो है ना अशेष कर्म त्याग आयोग्य वैशिष्य का चौदह भी दोनों पक्षों के माध्यम से सांख्य पक्ष के माध्यम से भी आत्मा में सब कर्म त्यागना संभव नहीं बौद्ध पक्ष के माध्यम से भी संपूर्ण कर्म का कर त्याग होना संभव नहीं है पक्ष अनुरोध है ना अशेष कर्म त्याग अयोग्य संपूर्ण कर्म का कर त्याग के असफल होने पर संबंध न होने पर वैशिष्य हो जाएगी अब वैशेषिक बोलता है हमारा पक्ष ठीक हो जाएगा आत्मा निष्क्रिय भी है सक्रिय भी है जब निष्क्रिय अवस्था में रहेगा तो संभव कर्म का त्याग हो जाएगा त्याग जा सकता है तो गुण हो जाएगा वो अशक्य को भी हो जाएगा यही कहना जाएगा अथा इत्या है अर्था तृतीयों के पक्ष तृतीय पक्ष वैश्विकों का है यदा करोती तदा सक्रिय वस्तु कहा जब करता है कुछ क्रिया करता है तो वस्तु बने आपका वस्तु सक्रिय हो जाता है उस काल क्रिया सहित तो हो जाता है यदा न करो जब नहीं करता कुछ तदा निष्क्रियम वस्तु तदे वस्तु वही वस्तु निष्क्रिय हो जाता जो पहले सक्रिय बना हुआ वस्तु था जब नहीं करता तो निष्क्रिय हो जाता वही वस्तु वस्तु तो निष्क्रिय कई वस्तु तो निष्क्रिय होता है इत्यादि कहा हुआ है तथा ऐसा तो सक्षम कर्म अशेष त्यों इस स्थिति में क्या होगा हमारे मत में वैशेषिक बोलते है हमारे मत में संपूर्ण कर्म का त्याग किया जा सकता है किस पक्ष में या आत्मा निष्क्रिय अवस्था में वन करेगा कुछ निष्क्रिय कर हो गया उस काल में संपूर्ण कर्म त्याग हो गया ये बौद्धों तो ने कहा ठीक में कहते हैं कदाचित आत्मा सक्रिय हो कभी कभी आत्मा सक्रिय हो जाता है जो क्रिया करेगा कुछ सक्रिय होता है जिसक्रिया कभी कभी कदाचित निष्क्रियता कभी कभी निष्क्रिय भी होता है कुछ कर नहीं करेगा कदाचित स्थिति ऐसी स्थिति होने पर फलित महा उसमें जिसमें तत्र इत्यादि तत्र एवं सती सत्यम कर्मा से सत्यों स्थिति में तो संपूर्ण का त्यागरा एक पक्ष में हो जाएगा किस पक्ष में निष्क्रिय अवस्था में जो आत्मा रहेगा कोई कर्म नहीं वहां तो निष्क्रिय हो सकता है आत्मा उत्तम एक पक्षम पूर्वोक्त पक्ष द्वया विशेष दर्शन विशेष ये जो अभी तृतीय पक्ष चल रहा है माने वैशेषिकों का पक्ष पहली बार जो कहे गए जो बहुतों का सांख्यों के आधार पर जो कह पक्ष था उसे विशेष है क्या विशेषता है अयम तू कहा अयम तू विशेष वाली ये तो विशेष है अस्मिन पक्षे इस पक्ष में यह विशेषता क्या है न नित्य प्रचिलित वस्तु हुआ क्यों नित्य प्रचिलित स्वभाव नहीं रहा आत्मा का वो सक्रिय अवस्था में था ना प्रचलित अभी तो कभी कभी निष्क्रिय अवस्था में होता है तो नित्य प्रचिलित रूप नहीं है सांख्यों के गुण के समान भी आत्मा नहीं हुआ और बौद्धों के विषयों के समान भी आत्मा नहीं हुआ वो नित्य प्रचिलित उनके गुण इनके यहां बौद्धों के नित्य प्रतिलित पांच कंध होते हैं ऐसा नहीं है प्रज्लित अवस्था भी उसकी है निष्क्रिय अवस्था में विशेष कहा अयेषक पक्ष एक नित्य प्रज्वलित वस्तु ना भी क्रिए व्यकारत ही सिद्धांत क्या है वो तो कहते हैं व्यवस्थित है द्रव्य वस्तु एक द्रव्य व्यवस्थित है आत्मद्रव्य अविद्यमान क्रिया उत्पत्ति जो पहले नहीं थी जो क्रियाएं अभाव था क्रिया था अभाव था क्या था अविद्यमान अभाव क्रिया का अभाव वही उत्पन्न होते भाव में आ जाते अभाव वस्तु भाव में आ जाते ये ठीक होगा कि नहीं होगा अब इसी को लेकर के चलेगा उन्होंने कहा विद्यमाना क्रिया उत्पाद है विद्यमाना तो विनशी शब्द है माने अभाव का भाव होना भाव का अभाव होना इनके मान वैश्य को मत है अभाप से भाव होना अभाव को भाव हो जाना किंतु भगवान के जो द्वितीय में कहा था उसके विरोध है ना सतो विद्य भावो ना भावो विद्य ते सतोदृष्ट तदर्शी जी कहा है ना असतो विद्य असत अभाव न विद्यते भगवान का असत का भाव नहीं होता अस्तित्व नहीं होता असत वस्तु तो हो नहीं सकता बल्द्यापुत्र तिर दे बल्द्यापुत्र होता है क्या नहीं होता पहले तुम अविद्यमान क्रिया करते तो असत है वो कैसा है उसके विद्यमानता वही बोलते हो तो असत का भाव मानते हो भगवान की वाणी से विरोध है नासव विद्यते भाव हो युक्ति से विरोध होता है क्या असत है असत का भाव कभी होता ही नहीं जैसे बंध्या पुत्र असत माने असत है तो असत ही है वो कहीं मनुष्य बन के चलेगा वो भगवान के मत से विरोध है तुम्हारे कहना मैसेज कौन रहे आत्मा नित्य प्रज्वलित स्वभाव भी नहीं हो तो आगे जाके बीच हम अपना पक्ष तो बाद में कहेंगे अभी तो पूर्वादि के पक्ष रख रहे हैं यहां वास्तविकता क्या है वो तो बाद में बताएंगे फिर कहना है आगे आगवा पाइप्य क्रिया क्रियाया तद्वतो द्रव्य सक माने व्यवस्थित द्रव्य में अविद्यमान क्रिया उत्पन्न होती है कहा वैशेष को वस्तु विद्यमान है कैसा है द्रव्य विद्यमान है आत्मस्तु विद्यमान है उसी में अविद्यमान क्रिया उत्पत्ति है विद्यमान बिना स्थिति कहा हुआ है विद्यमान होगा तो सिद्धांत पूछते हैं आगवा जब क्रिया आगमापाई है सक्रिय निष्क्रिय होने का क्रिया आगमा पाई है तो फिर क्रिया या तद्वत जो क्रिया आगमापाई आगमापाई क्रिया वाला जो व्यक्ति होगा तदवत माने आगमापाई क्रिया वाला जो व्यक्ति है आत्मा है द्रव्य से तद्वत माने क्रिया वाली जो द्रव्य है उसका कथम था फिर थाई कैसे होगा ठाई कैसे हो वो कैसे एक व्यवस्थित द्रव्य कैसे होगा तो क्रियाशील हो गया सक्रिय हो गया विकार आ गया और निष्क्रिय हो गया विकार रहित हो गया फिर एक द्रव्य स्थाई द्रव्य कैसे रहेगा वो तो सक्रिय निष्क्रिय अवस्था में जा रहा है द्रव्य दो अवस्था में जा रहा है फिर आगमा पाते तो क्रिया आगम पाई यदि है तो तद्वान जो द्रव्य है क्रियावान द्रव्य द्रव्य से कथम था उसमें स्थायित्व कैसे आएगा उसमें क्रिया आया सब विकारयुक्त हो गया क्या हो गया और क्रिया चली गई नाश हो गई तो अभिकार में गया कैसे था यु पानी कैसे होगा वो नहीं, नहीं, सिद्धांत का द्रव्य तो शुद्ध ही रहता है वैसे वैशेष ही है कुछ वो कुछ नहीं होता क्रिया आती जाती रहती है शुद्धम त्रव्य वो द्रव्य जो व्यवस्थित द्रव्य है जिसमें अविद्यमान क्रिया उत्पत्ति होती है विद्यमान क्रिया के नाश होना होता है वह द्रव्य शुद्ध है शक्तिबद्ध केवल शक्ति वाला है माने सक्रिय अवि जिस क्रिया अवस्था के शक्तिवाल दोनों क्रिया के शक्तिवान है वो उस काल में शक्ति है क्रिया हो सकती है जैसे अरण्यस्त दंड है तो घट का कारण बनेगा क्या किंतु शक्ति है उसमें आपको विश्वास न हो उस दंड को काट के लाओ चक्र घुमाओ घुमता ये नहीं होता शक्तिवान है क्योंकि घटम प्रति दंड कारण ऐसा बोलते घट के प्रति दंड कारण है तो संकाय कि क्या सारे दंड कारण है क्या घट के प्रति कहा से बनेगा तत्सत्व तत्सत्व आदि कैसे बनेगा दंड सत्व घट सत्व दंडाभावाभाव अरे बाबा और दंड घट का कारण कहाँ बनता है कोई पूछे तो बोले कि, अरे बाबा वो शक्तिमान है उसमें योग्यता है घट बनाने की शक्ति है विश्वास लो काट के लाओ उसको चंद्र घूमता या नहीं घूमता घूमेगा वो जो द्रव्य है व्यवस्थित द्रव्य जो आत्मद्रव्य है दोनों क्रिया के आगमापाई अवस्था में कह रहे शुद्ध रुक क्रिया किंतु शक्तिवान शक्ति युक्त होकर रहता है क्रिया करने की शक्ति जिसक्रिय जिस होने की शक्ति सक्रिय होने की शक्ति वाला हो रखता है ये कहते पूर्वाजी शुद्धम तद्रव्यम वो जो द्रव्य व्यवस्थित द्रव्य जिसमें क्रिया अविद्यम क्रिया की उत्पत्ति विद्यमान क्रिया का महास होना है वो द्रव्य शक्तिपतिष्ठते इतम आहु काणाद इस प्रकार कहते हैं काणाद कणादश से इं काणादा कणादि कृषि है कणम एक एक कण चुन के खाते थे जो से वृत्ति दो वृत्ति होते हैं, शील वृति उनसे वृत्ति ऐसा मानते हैं किसान जो खेती काट के ले जाता है काट के ले जाने के बाद में उसमें गिरे हुए धान आदि जो भी बीज होगा उसमें गिरा हुआ वो दाना दाना उठाना इसको शील वृति बोलते हैं कणवृत्ति एक एक कण लेना पूरे बाली पड़ी होगी उसको नहीं लगा वो कणवृत्ति वाला और जो बाली वाला होगा पूरे पूरे लेने वाला होगा उसको सील शीलवृत्ति बोलते है। इसको अंश वंशवृत्ति शील वृद्धि दो प्रकार के वृद्धि होती है ऐसा ऐसा कि तप करते थे ऋषि लोग प्रत्येक ऋतुओं में कुछ न कुछ फसल ग्रस्त क्या जाते रहते हैं घर में कुछ न कुछ, कुछ दाने खेत में गिर गया हुआ होता है तो उसको एक एक करके चून गिलाना फिर को कूटना पीटना पकाना खाना जो भी करना हो ऐसा करके जीविका चलाते थे और सारे अपने तपस्या में रहते थे इस तरह से जीविका के साधन इस तरह से अपनाते थे इसलिए उनको कणाध कहा कणम अत्यथि कणाध एक एक कण को खाने वाले जैसे चिड़िया चौंकती है इस तरह से लागे खाने वाले कणाध उनके अनुयायी को काणाधा बोला तसे तो मुझे अण लगा दिया ये कणा कणाध कणाध के अनुयायी जो है ये ऐसा मानते हैं आत्मा को एक शुद्ध द्रव्य मानते हैं उसमें अविद्वान क्रिया की उत्पत्ति विद्यवान क्रिया के नाश ऐसा मानते हैं ये कहा यदि काणाधा करके बोल तदे जो कारक में इतिहास पक्षे पक्ष वही आत्मा को ही कारक मानते हैं क्या मानते हैं हाँ जो शुद्ध वस्तु उसको कारक मानते हैं इतिहास में पक्ष को दोष है ये हमारा जो पक्ष है इसमें क्या दोष है इसमें तो कोई दोष नहीं है जब सक्रिय अवस्था में माने कर्म करेगा होगा आत्मा यही होगा सहजम कर्म कौलते सद समे जो लग जाएगा कर्म करेगा उसका निष्क्रिय अवस्था में नहीं करेगा तो इस पक्ष तो तो में दो इस दो वतम, तरा, तरा, तो तो तो क्या दोष है एक पूछा तो सिद्धांत बोलते अयम तो दोष है इस पक्ष में यही दोष है अयम एवं दोष है ये दोष है इस पक्ष में कौन सा दोष है अभागवतम इदम मतम ये जो मत है ना सिद्धांत कि निकोगा वैसे सुख भागवत भगवान संबंधी पतना यह भगवतो पतम भागवतम भगवान के मत अभिप्राय सिद्धांत हो भागवतम बोलते हैं न भागवतम अभावतम अभागवतम ये भगवान का मत नहीं है भगवान की माने तो दूसरी है कथम क्या है थे पूछा गुरु आदि ने पूछा कैसे जानते हो आप ये भागवत मत नहीं है करके कांगात्मत को अभागवतम का मतम कैसे बोला तो बोलते ऐता भगवान जैसे ही देखो सिद्धांत बोलते भगवान कहते हैं इस विषय में क्या ना सतो पीते थे भाव अभाव की कभी विद्यमानता नहीं होती जो अभाव होगा कभी विद्यमान होना संभव नहीं अभाव तो अभाव ही रहेगा तुम कहते हो जो तो निष्क्रिय वस्तु में माने तो पहले वस्तु जिसक्रिय अवस्था में रहा उसमें कोई क्रिया नहीं थी क्रिया का अभाव था क्या था वो क्रिया माने उत्पन्न होती है उस निष्क्रिय वस्तु में क्रिया उत्पन्न हो गई उत्पन्न भाव बन गया क्या बना वो पहले अभाव क्रिया का अभाव पूर्व अवस्था में अब भाव फिर भाव होने के बाद नाश भगवान कहते नाश हो तो देते भाव जो भाव नविद्यते असत भाव नविद्य थे जो असत वस्तु है नहीं है जो वस्तु उसके मान भाव आना संभव नहीं है अस्तित्व आना संभव नहीं है जैसे पुत्र असत है उसका अस्तित्व होने सकता नहीं और न असत विद्य भावो न ना अभाव जो का विद्यमान होगा उसका अभाव भी कभी नहीं होता कभी नहीं होता दो ही पदार्थ है सत्य सत्य असत की कभी विद्यमानता नहीं और सत की कभी अविद्यमानता भी नहीं यदि क्रिया उत्पन्न हो गई तो सत हो गई फिर उसका अभाव कैसे होगा अभाव होना भी संभव नहीं जो नहीं है उसका होना संभव नहीं जो हो है उसका नाश होना संभव नहीं है भगवान का ही सम्मत है उसे विरोध हमारा बात है माने अविद्यमान क्रिया बाद में उत्पन्न हो जाने माने निष्क्रिय काल में आत्मा में क्रिया नहीं थी अविद्यमान थी उसके उत्पन्न होना तो असत का भाव मान, मान रहे हो तो और जो भाव है क्रिया उत्पन्न हो गए तो फिर नाश माने जा रहे हो उत्पत्ति का नाश मानते हो सिद्धि कहा तो यह तुम्हारे भगवान के मत से विरुद्ध मत है इस सिद्धांत ने कहा नाशतो विद्यते भाव इत्यादि इत्यादि के द्वारा विरुद्ध है भगवान के मत से विरुद्ध है तुम्हारे जो कहना कि आप विद्यमान क्रिया की उत्पत्ति विद्यमान क्रिया का अभाव मानते हो ना काणादाना भी ये कहते हैं जो काणाद है ना कणाद के अनुयायी जो है काणाद कानाद कणाद के अनुयायी हैं ये सब ये क्या मानते हैं वैशेषिक असद भाव सतस अभाव इनके मत में ये होता है असद का भाव हो जाना विद्यमानता हो जानी क्या होना विद्यमान और विद्यमान का अभाव ये कहते हैं अद्यमान क्रिया की उत्पत्ति विद्यमान का नाश ऐसे मानते है वही वही था तो कादाना भी जो काणाद है कणाद के अनुयायी है उनका तो असतो भाव असत वस्तु के भाव माने उत्पत्ति विद्यमानता और सतस्व अभाव जो सदम विद्यमान है उसके अभाव इनका मत है क्योंकि घट बनने के पहले वृत्तिका में घट का प्राप्त भाव मानते क्या मानते घट नहीं है नहीं है मैंने क्या है वहां अभाव है उसके बाद क्या होता है घट होता है तो अभाव का वित्त असत का भाव इनका मत ऐसा है प्राग अभाव को तो मानते हैं ना न्याय पढ़ने वाले जानते हैं घट बनने के पहले पैरे वाला अभाव बनने के पहले के अभाव को प्राग अभाव कहते हैं और नाश होगा जब फिर अभाव हो जाएगा उसका उसको कहते हैं प्रध्वंस अभाव एक ही वस्तु में तो अभाव दिखता है प्राग अभाव प्रध्वंसा अभाव घट फूट गया फिर अभाव हो गया तो उस अभाव का अब प्रत्याट बनना है उसके पहले जो अभाव था किसका अभाव घट का था। उसको तो ऐसे या क्रिया सक्रिय अक्रिय निष्क्रिय यही बात है यार अभाव के भाव मान रहे ये आत्मा दो रूप में मानते हैं कभी सक्रिय अवस्था में कभी निष्क्रिय अवस्था में निष्क्रिय अवस्था में मरें शून्य अवस्था कुछ नहीं आत्मा कोई क्रियाशील क्रिया नहीं है जब जब करने लगता है तो क्रिया उत्पत्ति हो जाती है अनुत्पन्न क्रिया की उत्पत्ति पहले नहीं थी क्रिया अब उत्पत्ति जैसे प्राग भाव जैसा है ऐसा मानना है, है। का असतोभाव सतस् अभाव इतनी इधम मत हम इस प्रकार का मत है इनका सिद्धांत यह है जो असत का भाव और सत का अभाव ऐसा मानते हैं और वस्तु की विद्यमानता मानते हैं और विद्यमान के नाश मानते हैं ये मत है किंतु भगवान के मत से विरोधी दि है भगवान कहते हैं ना सत हो बीते थे भाव हो ना जो असत सत्य जो विद्यमान वस्तु है उसके भाव विद्यमानता होनी संभव नहीं है। ये भगवान बोलते हैं नहीं है तो नहीं है जैसे बंध्यापुत्र दृष्टांत उसका कभी होना संभव नहीं है और ना अभाव हो बीते थे सत्य विद्यमान होगा जो वस्तु उसका असत भी नहीं हो सकता जैसे आत्मा है कभी अभाव नहीं होता जो सत्पदार्थ है विद्यमान है उसका अभाव नहीं होता उभयोग ये दोनों को अंत को देखा कि उन्होंने तत्वदर्शी तो भी कहा हुआ है जो वास्तविकता जानने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा दोनों को देखा गया है क्या देखा अविद्यमान की विद्यमान होना संभव नहीं और जो विद्यमान होगा उसको अविद्यमान होना भी संभव नहीं क्या देखा है उन्होंने जो वस्तु है हमेशा जो नहीं है कभी भी नहीं है ऐसे वस्तु बंध्यापुत्र कभी भी नहीं है असत है तो असत है कभी कभी फूल नहीं होता जैसे खरगोश का सिंह होगा कभी हो नहीं सकता इत्यादि कभी है ही नहीं असत का भाव होना कभी संभव भी नहीं कोई कफ सिंह होगा खरगोश में कभी संभव ही नहीं असत है तो असत ही है ऐसे ये देखा हुआ होता तप, है क्या अनुष एक उपयोग दृष्ट अनुआ है तो भाष्य में कहते हैं इदम मतम ये कहा पाद टीकोक्त पाठ सुष्टु इसके ना टीका में जो क्या पाठ जो सही ऐसे लगता है कहते हैं टीका में कहां पर है ये परेशा अभी मत मतम एक अनुगुण में कि न सत ये आशंका ये जो भगवान ने कहा हुआ है इसे इनका भी गुण क्यों नहीं हो जाए कहा हुआ है भगवान ने जो तो कहा है बितेते भावो ना बीते परेशानों का मत है इसका भी मतभेद अनुगुण मतम उनका मत भी एक तुगुणम भगवान के मत का अनुगुण क्यों नहीं हो ये शाह तो काणारा भी देखो तो काणार्दो को ऐसा होता है भगवान के मत के अनुसार नहीं भगवान कहा नाशतो बितेते भाव ये कहते हैं नहीं का भाव होता है बोलते है। क्या बोलते हैं ये ये विरोधी मत है भगवान के मत से विरोधी मत है का अगे संज्ञा है भाष्य में पूर्वादी का अभावत पे भी भागवत तो मत न होने पर भगवान के मत के अनुकूल नहीं है हमारा मत भगवान तो नासत तो भी देते भाव को कहते हैं असत का कोई विद्वान होना संभव नहीं कहते हैं हमने कहा अविद्यमान क्रिया की उत्पत्ति हमने ये बोला हुआ है मैंने असत के भाव दिखा रहे हम तो अभागवत तत्व भी अभाव भगवान के मत से विरुद्ध होने पर भी न्याय व चेत को दोषा युक्ति युक्त हो तो क्या दोष है युक्ति संगत हो तो भगवान भगवान के मत से भले विरोधी हो किंतु युक्ति संगत हो तो क्या दोष है इसमें हमारा मत युक्ति संगत है देखो ना घट बनने के पहले अभाव रहता है घट कहां है वहां मिट्टी में घट है क्या बाद में विद्यमान हो जाता है क्या हो जाता है हाँ तो असत का भाव हो जाता है युक्ति संगत है हमारा मत तो अभागवत होने पर भी युक्ति संगत होते क्या आपत्ति है कोई भी वस्तु उत्पत्ति के पहले उसका अभाव यही तो रहता है तो बाद में भाव हो जाता है तो नास विद्युत भाव को विरुद्ध हो जाता है इसे देखा युक्तिसंगत है और अभागवत तो भी न्यायवत चेत यदि न्याय युक्त हो युक्तिसंगत हो तो को दोष क्या दोष है इसमें चेत का वाले यदि शंका करें तो उत्तर देते हैं भाष्यकार सिद्धांत के द्वारा कहा जाता है दोषवत तो एकदम प्रमाण विरोधात कहते हैं ये दोष वाला ही है मत इनका मत जो अभाव अ विद्यमान की विद्यमान होना सारे प्रमाण का दोष है सारे प्रमाण कोई भी प्रमाण दोष मानता है जो नहीं है तो नहीं है ये होता है जो है तो है नहीं है का है बोलना पहले तो नई अवस्था में रहेगा बाद में बोलना ये सारे प्रमाण का विरोध है सिद्धांत ये कहते हैं काज पूछते हैं वही नहीं आई का पूछते हैं कैसे दोष है तो उत्तर देते हैं यदि तावत सिद्धांत कह रहे यदि तावत जेड़ आदि तुम्हारे यहां जेड़ वहां हो ना तो उत्पत्ति के पहले परमाणु में भाव था क्या? अभाव था उनका का अभाव आरंभवाद है ना ये पहले नहीं था बाद में होना आरंभवाद ही है मैं कोई भी कार्य से पहले अभाव होता है उसका प्राग अभाव होता है ना यदि ताबत तब तक इस देखो द्रेणु कादि आप जो द्रेणुकादि है त्रेणुकादि है जो भी होंगे तुम्हारे यहां द्रव्य में जो द्रोणुकादि द्रव्य होंगे द्रणुकादि जो द्रव्य होंगे ना एक द्रव्य है द्रणुक बोलते जिसको प्राग उत्पत्ति उसकी उत्पत्ति के पूर्व अवस्था कैसा अभाव है क्या अभाव है प्राग अभाव है प्राग उत्पत्ति जो द्रणुकादि द्रव्य है उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में अत्यंत में असत अत्यंत असत था बिल्कुल था ही नहीं जोड़ू जोड़ू ग्राम की वस्तु था ही नहीं तुम्हारे मत के आधार पर असत उत्पन्न चितम केंद उत्पन्न हो गया जोड़ू का पहले अत्यंत असत था, नहीं था अब उत्पन्न मानो कुछ काल रह गया उ द्रोण फिर पुनः अत्यंत में वो असत्यू आपत्ते फिर आगे जाकर के अत्यंत असत हो जाएगा दौड़ू का अभाव हो जाएगा विनाश होगा ये बता तुम्हारा डेंडुका आदि कोई भी पदार्थ हो देंडु लेकर के माने महत परिमाण तक जितने पदार्थ होंगे क्योंकि आरंभ हो से होता है देंडुक से होता है क्या डेंडु से आरम्भ होकर चलते डेणु से त्रेणुक बनना चौद्रोण बनना चलते चलते फैलता जाना है तो डेणु का लेकर के जहां तक भी जो भी कार्य होता है तुम्हारे यहां प्राग उत्पत्ति अत्यंत असत उत्पत्ति के पहले अत्यंत असत है वो देंडु आदि जो कार्य हो रहे हैं तुम्हारे यहां बोले वर्तमान कार्य हो रहे उसके पहले असत है वो अविद्यमान और उत्पन्नम तम उत्पन्न होते कुछ काल कंजित स्थितम कुछ काल रहा वो क्या रहा कुछ काल तक रहा उत्पन्न विद्यमानता रही उसकी पहले अविद्यमानता थी विद्यमानता में आ गई अब पुनर अत्यंत भी असत्व में आपत्ति फिर वही दड़ुगा अत्यंत असत्व में जाते हैं बाद में दड़ु गो तृणु गो चतुर्णु जो भी हो कपाल हो पपाड़ी का हो कोई भी हो फिर असत तो भी जाते हैं तथा इस तरह से देख रहे हैं। फिर सत तथा तो सती ऐसा मानने पर माने असत का तुमने भाव मान लिया भाव का असत असत का भाव सत का अभाव मान लिया तुमने क्या मान लिया तुम्हारे पति यही तो है ना दौड़गा उत्पत्ति के पहले है ही नहीं अभाव रूप में थे प्राग रूप थे वो अब अब रूप में आ गए उत्पन्न होने पर फिर कुछ काल बाद अभाव में जाते प्रध्वंस में चले जाते हैं दोषा भावे जले जाते हैं ये देखा है कि तुम्हारा सिद्धांत है तो तथा सती ऐसा माने पर असदव सज्ज आए थे तुम्हारे मत के अनुसार क्या हुआ असति सदरूप से पैदा होता है अब विद्यमान पदार्थ विद्यमान होना माने असती सत्य हो गया क्या हो गया पहले दणुक नहीं था असत था अब सत्य तो? असदैव सज सत जाए थे असति सदरूप पैदा होता है ये मानना पड़ेगा और सदैव असतम आपत्ति सिर जोड़ देना चाहिए थोड़ा सत ही असत्व को प्राप्त होता है सदैव असत्व आपत्ति सत ही असत्व को प्राप्त होता है तुम्हारे मत में ये असत सत होता है सत असत हो जाता है इसलिए अभाव भाव बोलते ही भाव अंश तुम्हारे मत के अनुसार अभाव भाव हो जाता है जड़ू पहले नहीं था अभाव था अभाव बन गया जड़ू बन गया फिर भाव के बाद में फिर अभाव हो जाता है सारे कार्य ऐसे होते हैं तुम्हारे आरमो बाद है ना पहले नहीं था अब है सांख्य मत नहीं है सांख्य मत में तो परिमाण वाद उनका है इनका आरंभवाद है कार्य बनता है पहले नहीं होता कार्य बाद में बनता है मैंने वैश्विक ऐसी दृष्टि वाले होते हैं सही है, है अभाव से भाव ये शुद्ध होता है हमारे मत के अनुसार मान भगवान के मत के विरुद्ध है भगवान का जिनत हो भी देते भाव कभी असत का भाव नहीं होता भगवान बोल रहे हैं असत असद, असद ही रहेगा कभी विद्यमान होने संभव नहीं कहा हुआ है खरगोश असिंह नहीं है तो नहीं है कभी होना संभव नहीं है बंदिया पुत्र नहीं है तो नहीं है होना संभव नहीं है यह है भगवान का मत और तुम क्या बोलते हो असत का भाव मान रहे हो भगवान से विरुद्ध बोल रहे हो भगवान के मत से विरुद्ध बोलते हो पहले अविद्यमान अवस्था में घट बाद विद्यमान अवस्था में होता है विद्यमान हो जाता अविद्यमान होना माना असत का भाव हो जाए ठीक है मैं इसी को कहना था समय हो गया है या रखते हैं फिर करेंगे ओम पूर्ण मगन पूर्ण मगनम पूर्ण पूर्ण कर पूर्ण ओम